हरिबो भोलभंडावन बिहारी जय श्री बिहारी देवजू की जय श्री भावना सार संग्रह ग्रंथ की जय श्री युगल सरकार अष्टकालीन लीला की जय श्री निताय गौर हरिमो परम पूज्य श्री बड़े बाबाजी महाराज की जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रम हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गो जय राधारम हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्रिरा हमण हरि गोविंद जय जय हरि भोल वृंदावन बिहारी लाल की जय उम्मो भगवते पुराण पुषोत्तमा जयति परा शूनु सत्यवती हृदय नंदोव्यासो यस् कमलगल वाग्म जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्षं पर जगद्धा नमा तत् हृदय से प्रेरणाया प्रवर्ति तो हम बराकुरोपी तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्यदेव श्रीराधाणबंधो चरणकमलो के या साध्या प्रेम सेवाचलपर गाइकलभ्या सात मधुना मनसी मैसे ब्रृजमचल नैतिक उल्लल धर पल्लव उल्ल मालम ललनाल पानोत्मी उल्लसितम नारायणम नमस्कृत्य नरम चरोतम देवी सरस्वती व्या तयम गिरे नारायणा नमः नाराय नम नमः व्यासाय नमः नमो धर्माय नए नम कृष्णाय बेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्म व्यक्षे सनातनाकर्भ्युभ्यक्ता पावेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत जनक दयावलोक हे भट्टुग्म सुमते रघुनाथ दास श्रीजीव मे कुर्रा तुलसी यत्र हरि कामनम पद्माण पठन श्री कृष्णदास द्वारा संकलित महापुरुषों के द्वारा अष्टकालीन लीला स्मरण में जो रूप माधुरी का दर्शन किया गया उन्हीं अनुभवों से सुपोषित दिव्यात दिव्यर सार वचनों का संकलन जिन सार वचनों में श्री निशांत लीला का वर्णन कर रहे हैं और उनका ध्यान कर रहे प्रातः काल के समय श्री प्रियालाल शयन कर रहे हैं जितनी भी मंजरीगण वे सब जल्दी से जागी उन्होंने निद्रा का त्याग किया कि जाने निद्रा ने उनका त्याग किया आज कृष्ण सेवा की कामना ने ही इन सखियों को ठीक समय पर जगाया है इन को और ये जल्दी से तैयार होकर के अपनी अग्रवर्तनी श्री गुरु मंजरीगण उनकी यूथ में पहुंची और उनको साथ में लेकर के जिस समय अपनी अग्रवर्तनियों को जगा रही हैं उनके श्रीअंग में मिलन के चिन्हों का दर्शन करके जो प्रियालाल के स्मरण करने से ही आए हैं उन चिन्हों का दर्शन करके उनके साथ परिहास में बचन कहती हुई उनको जगा रही हैं अपुरुष से नर्म बचन उनके साथ में वे कह रही हैं और जब सेवा की जो बाहर से तैयारी है उस बाहर से तैयारी को पूरा करके पत्र पुष्प इत्यादि कुंसों का चयन करके जल्दी से ये श्री नुकुंज मंदिर के गवाक्षों में पहुंची वहां पर जालरंध्र उनमें अवकाश करके अपने मुखकमलों को श्री गवाक्षों में वो जो अः हैं उनमें लगा करके श्री प्रियालाल की रूप माधुरी का दर्शन कर रही हैं और उस समय देख रही हैं कि श्री प्रियालाल दोनों इस समय श्रांत होकर के शयन कर रहे हैं नींद आ रही है सुबह के समय सुंदर निराई है वैसे भी शांत तो हो गए हैं थक गए हैं इसलिए शयन कर रहे हैं और उस समय सूर्य सखी के रूप में जितनी भी श्री वृंदावन के पशु पक्षीगण वे सब श्री प्रिया का हित चिंतन करते हुए प्रियालाल को जगा रहे हैं सखी चार प्रकार की हैं कुछ सखी हैं सखी कुछ सखी है सूरज सखी अन्य सखी है सहचरी और चौथी सखी है मंजरी इनमें सूरज सखी वो जो कि बिना कहे श्री प्रिया लाल दोनों का चिंतन करें और तदनुसार पहले से ही सेवा करने के लिए प्रस्तुत हो जाएं जैसे यहां पर जितने भी भृंग जितने भी पशु पक्षी जितने भी पक्षी हैं तोता मैना ये सब के सब सुर सखी होकर के विराजमान है और कहीं श्री प्रियालाल को कोई कठिनाई नहीं हो जाए कहीं देर से वे जागे तो उनको कहीं जगत की कुत्सा सहन नहीं करनी पड़े ये मन में विचार करके पहले से बिना किसी के कहे हुए ये सेवा करने में प्रवृत्त हो गए हैं और जगा रहे हैं जैसे श्रोत व्यक्ति का काम होता है कि वो मित्र कहता नहीं है उससे परंतु वो मित्र का हित चाहते हुए पहले से ही मित्र का हित अपनी ओर से कर देता है उसका नाम है श्रोत दूसरे प्रकार की जो सखी है वे हैं सखी सखी वो जो समान समान वित्त और वंश इनसे युक्त होकर के एक आसन के ऊपर बैठकर कर के आनंद संकोच के जहां सखी के वस्त्रों को स्वयं पहने अपने वस्त्रों को सखी को धारण कराने संकोच नहीं है एक आसन के ऊपर आनंद पूर्वक विराजमान हो जाए वे हैं सखी और साथ साथ केले सहचारी वो है कि यदि सखी कोई कार्य कर रही है तो सखी कार्य करते ही ये स्वयं बिना कहे उसके कार्य में सहायता देने के लिए हाथ बताने के लिए उपस्थित हो जाए सखी को निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है वे है सहचारी यदि श्री किशोरी जी नाच नहीं है तो दूसरी सहचरी अपने आप वीरणा लेकर के मृदंग लेकर के ढोलक लेकर के बे हो जाएगी बजाने लग जाएगी वे हैं साहचर्य और दासी वे हैं जो के सर्वदास सेवा करने के लिए ही प्रस्तुत रहती हैं। तो श्र सखी वो जो हित करके पहले से योजना बना करके हित की वस्तुओं को उपस्थित कर दे सखी वो जो समान भोग करने में अधिकार नहीं हो सहेली या सहचरी वो जो कि प्रिया कोई भी कार्य कर रही हैं लाल जी कोई भी कार्य कर रहे हैं तुरंत ही हेल्पिंग हैंड एक सहयोग के व्यक्ति के रूप में तुरंत ही उपस्थित हो जाए वे हो गई सहचरी और करने के लिए प्रस्तुत है यहां पर श्री वृंदावन के वायु श्री वृंदावन की वृंदावली वृंदावन के पक्षी इन सबों की भी रूपता दिखा रहे हैं कि श्री प्रियालाल कहीं देर तक सोते रहे तो हार कहीं लोक में गांव में उनके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आ है, उनके ऊपर कहीं कुत्सा, निंदा, इत्यादि न हो इसके लिए वे पहले से ही तैयार होकर के और श्री प्रियालाल को जागृत करते हुए उनके हित का चिंतन करते हुए पहले से ही विराजमान और प्रकृति का जितना भी चित्रण श्री वृंदावन की पूरी प्रकृति वह सुर सखी होकर के ही विराजमान है और श्री प्रिया इनकी सर्वदा सेवा करने के लिए शिव वृंदावन बेराजमान है तो प्रकृति का चित्रण केवल उद्दीपन रूप में नहीं है उद्दीपन विभाव मात्र नहीं है बल्कि वह एक सखी के रूप में एक सुखी के रूप में शिव वृंदावन प्रियालाल की सेवा करने के लिए सदा सदा तत्पर रहते हैं ये प्रसंग चल रहा है इसमें उन्नीस में श्लोक का अनुरूपण कर रहे हैं निशांत लीला में उन्नीस वर्ष लोग अथाल बृंदम मकरंद लुब्धम रतीश तुर् मंगल कंब तुल्यम वल्ली मंजु कुंजे प्रय मंज कुंज क्या सुंदर पदशयया कितनी सुंदर है और इसमें बैदर रीति कोमल कांत पदावली का प्रयोग जहां पर टो तो, ढो तो, तो, तो, तो, तो, तो, ऐसे जो कठोर शब्द हैं मूर्धन्य शब्द उन मूर्धन्य ध्वनियों का जिसमें कम से कम प्रयोग जिसमें कोमल अल्प समास विद्यमान सरल समास विद्यमान है कठिन समास जहां नहीं कठिन लंबे लंबे जहां वाक्यों का और शब्दों का व्याकरण की जहां कठिनाई नहीं है भाषा अत्यंत अत्यंत प्रसन्न हो करके विराजमान ऐसी प्रसन्न भाषा और कोमल कांत पदावली उसका प्रयोग कर रहे हैं जहां जो हैं, उनका ही विशेष रूप से प्रयोग किया जा रहा है तो अथाल वृंदव अब भवनों का निरूपण कर रहे हैं भवन कैसे हैं मकरंद लुब्धम जो मकरंद माने शहद उसका पान करने के लिए लुब्ध है यहाँ पर तो श्री प्रियालाल उनकी प्रीति उनका ही वही मकरंद है उसका लाभ प्राप्त करने के लिए ये भोरे लोभी हो रहे हैं तो अथाल वृंदम भौरों का जो समूह है वह श्री प्रियालाल के माधुर्य रूपी मकरंद में लुब्ध है और रतीश तुर मंगल कंबुतुल्यम ये भोरे आज ऐसे लग रहे हैं गुनगुन -गुन करके ऐसा गा रहे हैं कि इनकी गुनगुन -गुन की आवाज शंख की गुनगुन -गुन जो ध्वनि है उसके अनुरूप है रतीश माने कामदेव रति माने कामदेव की पत्नी का नाम है रति रतीश माने कामदेव उस कामदेव उनके मंगल कंब तुल्यम मंगल में शंख के समान ये भोरे है रतीशतु माने कामदेव उनके मंगल कंब तुल्यम सुंदर शंख के समान है जैसे राजा जाए तो उसके लिए मंगल शंख बजाए जाते हैं ऐसे ही यहां पर मंगल शंख ये भोरे ही शंख बनकर के आज मानो कामदेव उनका मंगल आगमन सूचित कर रहे हैं यहां वृंदावन में सर्वत्र कामदेव भगवान का ही प्रेम का ही साम्राज्य है प्रेम भगवान का ही सर्वत्र सर्वत्र साम्राज्य है तो रती मंगल कंबु कंबु कंबुमन शंख जो कामदेव है उसके मंगल शंख के समान उनके मंगल आगमन की सूचना देने वाले शंख के समान ये अथअम भौरों का समूह है प्रफुल्ल वल्ली मंजु चय मंजू जितनी भी लताए हैं वल्ली माने लता चय माने समूह तो लताओं का जो समूह है उनसे बनी हुई मंजुल जो कुंज हैं उन खिली हुई कुंजों में ये लता ही शिवृंदावन की सखीगण है अग्रवर्ती सखीगण उनकी ओर ही ये संकेत है अक्ष के द्वारा लताओं के माध्यम से सखियों का संकोच संकेत कर दिया गया है तो प्रफुल्ल वल्ली चय मंजु कुंजे खिली हुई जो लताएं हैं वे लताएं मंजुल कुंज में विराजमान हैं अर्थात सखीगण भी उस समय विराजमान हैं। भोरे जुगुंज तल पी कृत कुंजे उस समय भोराए ये भोरा जुगुंजु मे गूंजने लगे तलपीकृत कंज पुंजे अभी तक घोरा कहा थे वो कमल के पुंजों में कमल को ही अपनी शैया बना करके सो रहे थे मन हुआ ये कि संध्या के समय भोरा किसी कमल के ऊपर घूम रहा है वहां बैठा और इतने में ही सूर्यास्त हो गया तो कमल बंद हो गया बंद हो गया तो भोरा भी उसके भीतर ही बंद रह गया है। तो प्रीति के कारण वह उस कमल से बाहर निकल करके नहीं आ रहा है जो भोरा बड़ी से बड़ी कठिन लकड़ी में भी छेद करके बाहर निकल सकता है वही प्रीति के कारण कोमल कमल की पंखुड़ियों को छेद करके कमल के बंधन से बाहर नहीं निकलता है और शयन कर कर रहा है तो पर वही वही बात कर रहे हैं कि तल तल माने शैया बना ली है उन्होंने कंज पुंज कंज माने कमल उस कमल के पुंज को कमल के पुंज को उस भौरे ने शय्या बना रखी है और पूरी रात वो भ्रमर उस कमल के भीतर ही बंद रहे और बंद होकर वहां श्री कृष्ण लीला उसका चिंतन करते हुए वे विराजमान रहे तो भौनों का वर्णन है दोबारा सुन ले अथ अल वृंदम भौनों का जो समूह है मकरंद लुब्धम यह श्री कृष्ण माधुरी उनका दर्शन करने के लिए अत्यंत अत्यंत लुब्ध है रथीशतुर मंगल तुल्यम ये भोरे आज गुनगुनाने लगे और उनकी गुनगुन ध्वनि -गुन बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि शंख की ध्वनि होती है तो शंख की ध्वनि और भोरे की ध्वनि उनमें कहीं साम्य भी है समानता भी है, है। तो रथीशतुर मंगल कंब तुल्य कामदेव के मंगल शंख के समान कामदेव के आगमन कामदेव की क्रीड़ा की सूचना देने वाले शंख के समान ये भोरे हैं। प्रफुल्ल तो बल्ली चय कुंजे खिली हुई जो लताएं हैं उन लताओं के समूह में ये गूंज रही है अर्थात अब इन भोरों ने श्री सखी गणों को भी जगाना प्रारंभ कर दिया है ये भौरे गूंज रहे हैं तो सखी चे को जगा तात्पर्य ये है कि सखियों के आभूषणों की जो गुनगुनाथ है अथवा सखी कंठ में ही जो मधुर स्वर में गायन कर रही हैं कंठ में ही गुनगुनाते हुए वे, वे गुनगुन ध्वनि में जो अनुनाशिक ध्वनि में गुनगुनाती हुई गायन कर रही हैं गायन तीन प्रकार से होता है एक गायन होता है जहां आनुनासिक मकार में जो गायन किया जाए दूसरा होता है जहां अकार में गायन किया जाए आ, ऐसे गायन किया जाए वो है आकार का गायन तो कहीं अनुनासिक गायन कहीं आकार में गायन फिर कहीं शब्द शाह शब्द स्पष्ट रूप से हैं उनको मधुर स्वर में के साथ में जहां गाया जाए वो हो गया पंक्ति भी गाई जाए कविता की और फिर वही गायन यदि लय के साथ में संगीत वाद्य के साथ में हो तो वो गायन और उसमें भी यदि वाद्य मिल जाए तो और कहना क्या तो कहीं वाद्य के साथ में हो तो वो गायन और भी सुंदर मधुर हो करके विराजमान तो यहां पर जो अभी सखी सखीगण गायन कर रही हैं, ये केवल अनुस्वार में मकार में ही गायन करती हुई विराजमान है जहां प्राणवायु मुख से भी निकले और साथ के साथ में नासका से भी निकले कंठ में आकर के कंठ तंत्रियों को झंकृत करती हुई प्राणवायु जब नासिका और मुख दोनों के माध्यम से निकले उस ध्वनि को हम अनुनासिक ध्वनि कहते हैं तो आज अनुनाशिक ध्वनि में डायन करती हुई में करती हुई ये रही है। तो ये ही की आवाज है तो भौरे भी हैं और साथ के साथ में प्रिया ये लताएं जो है वो लताएं भी गुनगुना रही हैं। तो प्रफुल्ल बल्ली चाहे मंच कुंजे बल्ली माने लता सखी सखी रूपी लता वो भी प्रफुल्लित होकर के विराजमान हैं ये भोरे आज वृंदावन की कुंजों में गायन कर रहे हैं और सखी रूपी लताएं वे भी मानो गुनगुनाहट करती हुए विराजमान हो रही है जुगुंजु आज अपूर्ण रूप से गुंजार करते हुए विराजमान हो रही हैं तल पी पुंजे भोरे अभी तक कंज क माने जल उसमें जो जन्म ले उसका नाम हुआ कंज माने जल में जो जल जन, जन्म लेता है उसको कहते हैं कमल कम तो मन जल मन जलम अलंकर इति कमला जो जल को अलंकृत करे अथवा कम जम मन जल को जल में जो उत्पन्न हो उसका नाम कंज ऐसा जो कंज पुंज है उस कमलों के समूह में ये अभी तक बंद थे प्रातः काल होते ही ये खिल गए हैं तलपीकृत कंज पुंज रूप कलंकार का प्रयोग है कंज ही शहया बन गए हैं और भ्रमर ये आज विराजमान है तो कंज तलपीकृत कंजपुंज इसमें रूप कलंकार का प्रयोग और रतीश तुर मंगल कम्ब तुल्यम इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग है तो सिमलियो मेटफर ये दोनों बड़े सुंदर प्रकार से यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं भौरा अत्यंत अत्यंत सुशोभित है और अलंकार में पुंज बल्ली चाहे जो बल्ली है वे ही सखी गण भी हैं यहाँ पर केवल उपमान का वर्णन किया गया उपमे का वर्णन नहीं है इसलिए अक्षोक्ति अलंकार भी है तो सखियों को कहीं बल्ली लता बना करके प्रस्तुत किया ये अशोक से अलंकार हो गया कमल रूपी शैया के ऊपर ये शयन कर रहे हैं ये कहीं रूपक अलंकार हो गया और भवों की गुंजार वह शंख के समान है कामदेवी के शंख के समान है ये उपमा अलंकार हो गया तो कई अलंकारों का यहां अपूरूप से कहीं मिलन हो रहा है ये कई अलंकार एक साथ उनका संयोग प्राप्त हो रहा है जहां श्रीलाल की अपूर्व शोभा वहां पर वाणी अपने आप अलंकार से युक्त हो जाती है ये समझ लेना चाहिए तो सखियों की जो वाणी है वह वा अपने आप कलात्मक रूप में ही कहीं प्रकट होती है झंकृत मंगी कुर्ते मंगल झिली रीव गोविंदम बोध है तुम तो मधुमत्ता मधुपी तति नंदा अब भौरों का वर्णन किया अब भ्रमरियो का वर्णन करें मधुपी भ्रमरियो का वर्णन करें हैं कैसी हैं मधुपी तती तती माने पंति भ्रमरियो की पंती नंदा वह अपूर्व आनंद से युक्त हो रही है झंकृति मंगी को पंक्ति भी झंकार को स्वीकार कर रही है झंकृति माने भावों की जो झंकार है वो ध्वनि का या प्रभाव का जहां अनुकरण किया जाए ध्वनि का या प्रभाव का कोई अनुकरण किया जाए उसको अनुकरण मूलक ध्वनि अनुकरण मूलक या प्रभाव अनुकरण मूलक अलंकार कहते हैं एक अलंकार होता है उसको कहते हैं ओनमोटो जहां कोई प्रभाव को योग्य प्रस्तुत किया जाए मर्मरिंग ऑफ द लीव्स मर्मनिंग क्या होता है <laughs> मर्मरिंग कोई को, कुछ है तो जो पत्ता जो बचता है वो मरमर करके ही बचता है तो मर्मरिंग रॉइंग ऑफ द बोट्स तो रॉइंग जो है वो अपने आप एक नाव कहीं उछलती ऊंची तो उसको रॉइंग कहेंगे तो ये प्रभाव को या कहीं ध्वनि को जहां प्रस्तुत किया जाए उसको कहीं ध्वनि अनुकरण मूलक अलंकार कहा जाता है तो यहां पर वो ही कह रहे हैं तो जब भोरी, भ्रमरी वो भी आती है तो झंकार करती हुई वह आती है तो झंकृति मंगी करते झंकार को वो स्वीकार करती हुई आ रही है झंकार को स्वीकार कर रही है रथ मंगल झलरी आज ऐसा लग रहा है कि श्री प्रियालाल लाल जब श्री प्रेम लीला रति लीला में प्रवृत्त हो रहे हैं तो जैसे वीरों के हृदय में उत्साह भरने के लिए झालर बजाई जाए ऐसे यहां पर रथ मंजिल ये रथ मंगल झलरी रथ मंगल की झालर के समान झांझ के समान झालर के समान ये बजाई जा रही है जितने भी पुराने श्री मंदिर रहे उन सबों में घंटों की लड़ी कहीं भारतीय प्रतीक के रूप में बड़ी मंदिरों की एक प्रिय मंगल चिन्ह रहा है तो वो झलरी एवं झालर के समान जहां घंटों की झालर के समान अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रही है तो झंकृत मंगी कुर्ते ये झंकार को भ्रमरीगण स्वीकार कर रही हैं और इनकी झंकार ऐसी लग रही है मानो प्रियालाल के रति युद्ध के में उत्साह प्रदान करने के लिए यह झलरी एवं झांझ के समान या झालर के समान यह विराजमान हो रही है झलरी झालर के समान ये बज रही है जहां किसी एक ही आधार पर कई छोटी छोटी घंटिया लगाई जाए उसको झालर कहते तो वो झल्लरी के समान शो आपको प्राप्त हो रही है बोध है तो मधुमत्ता आज श्री प्रियालाल इनको बोध प्रदान करने के लिए सहचरी की तरह से कहीं ये कठिनाई में नहीं पड़ जाए देर हो गई सोते रह गए और उधर ब्रिज में जगा मच गई तो प्रियालाल दोनों कठिनाई में पड़ जाएंगे हॉट वाटर में पड़ जाएंगे ऐसा नहीं हो कि वहां पर ब्रिज में हल्ला मच जाए कृष्ण तो कहां के कृष्ण नहीं दिख रहे ऐसा नहीं हो इसलिए सब पहले से ही श्री प्रियालाल को दोनों को जगा रही हैं कि यदि विलंब किया इस समय जागे नहीं जागे तो ब्रिज में एक नया समस्या उत्पन्न हो सकती है तो झल्लरी अरे वाह तो ये की तरह से आज हो रही है, बोध है तुम तो, बोधित करने के लिए मधुमत्ता ये भौरे मध्मो हो रहे हैं मधुपी तती उद्भटानंदा इस प्रकार भोरों की जो पंक्ति है भ्रमरियो की पंक्ति वह उद्भटानंदा उद्भट आनंद को धारण करके विराजमान है ये उत्प्रेक्षा अलंकार होने कोई घटना स्वाभाविक है और उसमें किसी चीज की कल्पना कर ली जाए ऐसा क्यों हो रहा है एक स्वाभाविक चेष्टा में जहां कारण ढूंढ लिए जाए उसको हम उत्प्रेक्षा कहेंगे तो भौनों का स्वाभाविक रूप में गूंजना है एक स्वाभाविक चेष्टा है प्रकृति और उसमें एक कल्पना की जा रही है कि वहां पर झंकृत मंगी करते झंकार जो है उस झंकार को ही अंगार आ, स्वीकार किया जा रहा है उद्भटान आगे तो ये पिक श्रेणी पिक श्रेणी मनोजस्व्य पंचम आललाप स्वरम तारम कुर् मुहुर्ेणी मुहुर। तो अब कोयलों की श्रेणी उसका वर्णन किया रहा है पिक माने कोयल तो कोयलों की श्रेणी माने पंक्ति पिक श्रेणी, श्रेणी मनोजस् एवं व्यक्त पंचम कोयलों की बोली यह मानो कामदेव की बीना के समान पंचम स्वर में गायन कर रही है स्वर जो हैं उनके तीन ग्राम होते हैं संगीत में एक षडज दूसरा मध्यम तीसरा पंचम जहां एकदम नीचे स्वर में गायन किया जाए उसको कहते हैं षडजगाम ग्राम सारेगा पौधनिशा ये नीचे सात स्वरों का एक आ, एक समूह है इसको षडज समूह कहेंगे दूसरा है जहां माँ के स्वर से प्रारंभ करके फिर प्रारंभ किया जाए वो मध्यम है और जहा जो पंचम पौ सारेगा पौ पासे शुरू किया जाए वहां पर पंचम स्वर तो पंचम स्वर उनका माना गया है सबसे ज्यादा ऊंचा एक व्यक्ति एक गायक जहां अनंत श्रुतियां हैं किसी एक श्रुति को आधार बनाता है करोड़ों श्रुतियां हैं उनमें किसी एक श्रुति को आधार बनाता है और एक श्रुति को आधार बना करके वह तीन ग्रामों में मूलतः गायन करता है षडज मध्यम और पंचम एक गांव ग्राम में सारे गामापानी यह सात स्वर होते हैं और सात स्वरों में बाईस श्रुतियां कवर की जा सकती हैं। बाईस श्रुतियों को लिया जा सकता है तो बाईस श्रुति षडज की बाईस श्रुति मध्यम की और बाईस श्रुति पंचम की इस प्रकार कुल 66 श्रुति में एक व्यक्ति गायन कर सकता है उससे नीचे आएगा तो स्वर श्रुत्र गोचर नहीं होगा और उससे ऊपर जाएगा 66वीं श्रुति से यदि सड़सठवीं श्रुति में जाएगा तो सड़सठवीं श्रुति में जाकर के उसकी आवाज फट जाएगी तो प्राय जो गायन होता है वह गायन 66 श्रुतियों के बीच में होता है हमने जिस श्रुति से प्रारंभ किया वहां से लेकर के श्रुति तक हम गायन कर सकते हैं 22 22 बाईस उससे बाद में जाने पर कहीं वह संगीत में नहीं रहेगा उसकी स्वर में उसकी मिठास में कहीं ना कहीं अंतर आ जाएगा या वो शुद्ध गोचर नहीं होगा परन्तु तो श्री ब्रजगोप्या कारणों की स्थिति यह है कि वे जब गायन करती है और हमारे वृंदावन की भ्रमरी जब गायन करती हैं तो उनकी ये स्थिति नहीं है वे 66 श्रुतियों के बाहर भी गायन कर सकती है वृंदावन बिहारी लाल की जय उसके बाहर भी गायन कर सकती है यहां पर यह विशेषता है अब सात जो स्वार है उन सात स्वरों में आगे पीछे करके जरूरी नहीं कि एक क्रम से ही गाए जाए सा इस क्रम से गाया जाए कहीं सा माँ मा के बाद में रे ऐसा भी उलट पुलट करके भी जो गाया जाता है उसको कहते हैं जाति उन जातियों से ही कोई राग बनते हैं जातयो राग मातरा संगीत शास्त्र में निपण किया गया कि जाति जो है उनके द्वारा राग का निर्माण होता है इसलिए किसी को बोलचाल विद्यार्थियों को सिखाने की भाषा में गुरुजी कहते हैं ये इस राग की पकड़ है तो जो पकड़ करके सिखाते हैं वो पकड़ कहीं जाति की ही पकड़ है कि इसमें अमुप जाति का प्रयोग होगा जाति तीन प्रकार की हैं कहीं संपूर्ण जाति है कहींज हैं कहीं ओढ़ज जिन में केवल पांच स्वरों का प्रयोग हो उसको कहते हैं, हैं। जिन में छह स्वरों का प्रयोग हो उसको कहते हैं षाडज और जिन में सारे सातों स्वरों का प्रयोग हो उसको कहते हैं संपूर्ण तो प्रायः जो संगीत के जितने भी राग हैं उन रागों में संपूर्ण शाडव और ओढ़ज ये पांच तीन प्रकार की जो जातियां हैं वो जातियां हैं और इन जातियों के आधार पर ही फिर राग प्रस्तुत होते हैं तो यहां पर कहना क्या पिक मनोजस्यो। बीड़े व्यक्त पंचतम पिक माने कोयलों की जो पंक्ति है वह आज कामदेव की बीणा के पंचम जो ग्राम है उस पंचम ग्राम की श्रुति से भी वह गायन करती हैं। तो कोई कोई गायक ऐसे होते हैं जो कि अः कहीं से भी प्राण करते हैं कोई एक श्रुति को पकड़ते हैं पर ये उस श्रुति से भी आगे की जो श्रुति है उनको भी पकड़ करके तो जो बहुत अच्छे ऊंचे गायक हैं वे कहीं पंचम से भी प्रारंभ कर सकते हैं और पंचम पंचम पंचम से प्रारंभ करके उस का भी जो है वहां तक आगे श्रुति हो तक वे अपने गायन को कहीं आगे ले जा सकते हैं तो पिकषणी मनोज बीड़ व्यक्त पंचकम पंकों जो कोयलों की आवाज है वो कोयलों की आवाज मधुर स्वर में पंचम स्वर पुष्प में गायन कर रही है अब कोयल की आवाज में भी ये माना जाता है कि सर्वत्र तो नारी कंठ अधिक कोमल होता है मधुर होता है परंतु तो कोयल के विषय में ये प्रसिद्धि है कि वहां पर पुरुष को उसकी आवाज ज्यादा मीठी होती है पुरुष कोयल की आवाज को अधिक मीठा अधिक श्रेष्ठ माना गया श्री मादा कोयल की अपेक्षा पुरुष कोयल की आवाज ज्यादा मीठी मानी गई है तो पिक श्रेणी पिक श्रेणी मनोजस्य वीण व्यक्त पंचकम कोयलों की जो आवाज है वो पंचम स्वर से की किसी श्रुति को पकड़ करके वहां से अद्भुत अनंत श्रुतियों तक केवल छासठ तक ही नहीं उसके आगे की श्रुतियों तक भी वह कोयल मधुर स्वर में गायन कर रही है वह अपू स्वर में वह गायन करती कुहू कु ऐसे गायन करती हुई बेराइमान हो रही है कुपर्य है पृथ्वी अरे पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जल्दी जितने भी जन हो हु माने मैं तुम्हारा आह्वान कर रही हूं इस लीला का दर्शन करो बोल वृंदावन बेहर लाल ये कुहू कुहू कुहू कहकर कह रहे हैं कि अरे पृथ्वी के लोगों सुन लो सुन लो इस लीला का दर्शन करो इस लीला का दर्शन करो सो आललाप स्वरम तारम ये तार स्वर में आलाप करती हुई गायन कर रही है कुहू कुहू ऐ ऐसा कह कर के ये कह रही हैं कि पृथ्वी के सभी लोगों हु माने आवाहन कु माने पृथ्वी पृथ्वी के सभी लोगों का आह्वान करती हुई वो कह रही हैं अथवा मानो कह रही हैं कि पृथ्वी पर यह सुख कहा है जो सुख श्री प्रिया लाल की इस रूप माधुरी के दर्शन में सुख है ऐसा कहकर के कुहू कुणी वह आलाप कर रही है वीणेव व्यक्त पञ्चकम् वीणा एवं इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग है जहां पर प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इत उपमा की परिभाषा दी गई जहां चमत्कार पूर्ण समानता दिखाई जाए उसका नाम उपमा है केवल समानता वो उपमा नहीं कहेंगे यदि कोई कहे कि मेरी एक आंख दूसरे आंख जैसी है इसमें कोई चमत्कार नहीं है। श्री के के कमल जैसे हैं इसमें चमत्कार है तो प्रस्फुटम सुंदरम एक शर्त लगाएगी सुंदर समानता जो है वो केवल व्यक्त समानता नहीं होनी चाहिए उसमें चमत्कार होना चाहिए चमत्कार नहीं है तो उसको हम उपमा नहीं कहेंगे तो प्रस्फुटम सुंदरम साम्य स्पष्ट हो सुंदर हो ऐसी जो समानता है उसका नाम उपमा है तो यहां पर वही उपमा दी गई कि कोयलों की आवाज कैसी है बोले मनोजस्य बीणे व कामदेव की बीणा की तरह से है जो पंचम स्वर में व्यक्त हो रही है और जो पाकी ध्वनि है सारे गा तो जो पंचम ध्वनि है उसका आधार भी कहीं कोयल ही माना गया है अलग अलग जो ध्वनि है उनके आधार अलग अलग माने गए हैं जैसे षडछ उसका आधार गर्धव माना गया गधा माना गया रे का आधार कहीं मयूर माना गया है ऐसे प का आधार यह कोयल माना गया किसी का आधार सर्प माना गया है तो संगीत शास्त्र में भी इन स्वरों का कहीं आधार जो माना गया वो किसी का आधार हाथी है तो विभिन्न जो पशु पक्षी है उन पशु का ही आधार लेकर के ये सर हे गा पधानी ये सात स्वर ष रेवत धैवत इत्यादि जो स्वर है सारे गा, ये जितने भी दंधा ये जो स्वर हैं ये स्वर सब कोई न कोई पशु पक्षी उनका आधार लेकर के बताए गए और यहाँ पर पंचम जो है स्वर वो उसका आधार पिक ही है कोयल ही उसका आधार माना गया है तो पिक श्रेणी मनोजस्य कोयलों की जो बोली है वह व्यक्त पंचक्रम वह पंचम स्वर में गायन कर रहे हैं मानो वीहा भी पंचम स्वर में बजाई जा रही है आलाप आल स्वयं और उस समय आलाप करते हुए वो कोयल कुहू ऐसा कहकर के आलाप करते हुए गायन कर रही है मुहर मोहर मानो कह रही है कि अरे पृथ्वी के जनो पृथ्वी तुम तुमको बुला रही हूं मैंने आह्वान कर रही हूं आप इस इन चरणों का आश्रय ग्रहण कर उत्प्रेक्ष अलंकार का और उपमा अलंकार का यहां प्रयोग किया गया है आगे कह रहे हैं रथ मधुर विपंची नाद भंगी दधाना मदन मद बिकूजक कांत पार्श्वे निषणा मृदुल मुकुल जाला स्वाद विस्पष्ट कंठी कलय सहकार काकली को लाली अब कले सहकारे काकली को लाली माने कर रही है सहकार माने आम सहकार आम का नाम है तो आम वृक्ष के ऊपर आम के पेड़ के ऊपर कोयल बैठकर के काकली कर रही है सुंदर काकली स्वर में मधु स्वर में कोयल करती हुई गा रही है कितना सुंदर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है कंठी काकली कोके लाली सहकार और लकार इनकी अनुवृत्ति ये सहज रूप में ही जहाँ विराजमान वर्ण साम्यम अनुप्रासा वर्ण की समानता उसका नाम ही है अनुप्रास यहाँ वर्णों की समानता ध्वनि की समानता सहज रूप में ही प्रकट हो रही है कोकिलाली की पंक्ति कोयलों की पंक्ति कैसी है रति मधुर विपंची नाद भुंगी जो के रति मधुर माने प्रीत बद्ध ये कोयल है रति में बधी हुई है श्री युगल सरकार की प्रीति में शिव वृंदावन की ये सहचरी रूप कोयल रूपी सखी सहचरी सदा बधी हुई हैं तो रति मधुर ये सखी के समान प्रीति में बद्ध रति मधुर माने प्रीति में और भी अधिक मधुर हो रही हैं प्रेम के साथ में जहां गायन कर रही है वहां और भी अधिक मधुर हो गई है विपंची नाद भंगी जिनकी बोली विपंची माने बीना उस बीणा के नाद की भंगे माँ को धारण किए हुए है बीणा के नाद की भंगे माँ को समानता को यह कोयलों की बोली धारण किए हुए है जैसे बीणा मधुर बजती है इसी प्रकार ये कोयल मधुर स्वर में इस समय गायन कर रही हैं तो मधुर माने प्रीति में बधी हुई हैं मधुर विपंची नाद भंगी ये विपंची माने वीणा के नाद से तुलना किए हुए हैं मदन मद बिकुजत कांत पार्श्वे निशन्ना और ये कोयल आज अपने कांतों के पार्श्व में विराजमान होकर के अपने कोयलों के पास में विराजमान होकर के मद, पूजक कामदेव के मध में पूजन कर रही हैं प्रेम के मध में यह गूंज रही हैं कांत पार्श्वे बिशरना अपने अपने पतियों के पास में ये कोयल बैठी हैं ध्यान रहे यद्यपि श्री रास में मुख्यतः स्त्रियों का ही प्रवेश है नारी जाति का ही प्रवेश है पुरुष जाति का प्रवेश नहीं है परंतु यदि पुरुष जाति का भी प्रवेश है तो वे भी नारी भाव से युक्त होकर तो के विराजमान भाव में नारी होकर के वे विराजमान जिसमें श्री प्रियालाल दोनों श्री रास में नृत्य करते हैं उस समय जब प्रियालाल के नृत्य में जवाब सवाल चल रहे हैं प्रिया जी ने एक परन बोली उस परन पर श्याम सुंदर नृत्य कर रहे हैं श्याम सुंदर ने नृत्य किया उस नृत्य के ऊपर ही प्रिया जी अब स्वयं नृत्य कर रही हैं तो जवाब सवाल जहाँ प्रतिद्वंदिता चल रही है उसमें कभी श्याम सुंदर जब अपनी कला को प्रकट करते हैं उस समय जितने भी गंधर्व हैं। वे जै हो जै हो है वे जय हो जय हो कह के श्याम सुंदर की प्रशंसा करते हैं जब प्रियाजी जीतती हैं, तो जितनी भी गंधर्वी हैं, वे जय हो जय हो करके प्रशंसा करती हैं परंतु दोनों में अंतर है जो गंधर्व गण हैं, उनको लालजी और प्रियाजी दोनों का दर्शन प्राप्त है जो गंधर्व गंधर्वगण हैं, उनको श्री लालजी, प्रियाजी दोनों की कला मात्र का दर्शन है संगीत का दर्शन है रूप का दर्शन प्राप्त नहीं रूप का दर्शन प्राप्त होगा जब कोपी भाव मंजरी भाव धारण किया जाएगा ये अंतर भी कहीं रसिक जनों ने राष्ट्र में यह निरूपण किया आविशद बाहर श्रांतो गजीभ विराट विभिन्न सेतु गंधर्व पाल भी, से भी गंधर्व, गंधर्व गंधर्वी गण गंधर्व। ये दोनों हैं उनमें गंधर्वी गणों गंधर्व को श्री लाल जी की रूपमाधुरी का भी दर्शन है स्वामी जी की रूपमाधुरी का भी दर्शन है और संगीत की माधुरी का भी दर्शन है परंत जो गंधर्वगण हैं, उनको केवल लाल जी का दर्शन है प्रिया जी का दर्शन नहीं है परिया जी की संगीत माधुरी का दर्शन वो विशेष रूप से दर्शन कहीं जब तक श्रीमद गुरुदेव के द्वारा दिया गया मंजरी भाव हृदय में नहीं है तब तब उस दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती है तो यहाँ पर भ्रमर गायक रास भ्रमर भी गायक भी विराजमान है और रास गोष्ठी में परंतु तो रूप माधुरी का दर्शन ये संगीत में सहायता करने के लिए तो विराजमान है परंतु तो दर्शन करने का भ्रमर इस में प्रवेश की भगवान शिव को भी धारण करके इस राष मंडल में तो प्रवेश की तो प्राप्ति हुई गायक हैं पंत स्त्री भाव भाव में स्त्री होकर के विराजमान यदि स्वरूप में भी स्त्री होकर के विराजमान है तो दर्शन है यदि केवल भाव मात्र में स्त्री भाव है तब तो इनको रसम लीला में प्रवेश तो है परंतु माधुरी का दर्शन नृत्य माधुरी का दर्शन प्राप्त नहीं है माधुरी का दर्शन तभी होगा जबकि गोपी भाव मंजरी भाव को धारण कर लिया जाएगा तो यहां पर रत मधुर विपंची नाद भंगी दधाना आज प्रीति में बधी हुई ये कोकिलाली कोकिल इनकी पंक्ति मधुर विपंची नाद भंगी धराना मधुर बीना के नाद को धारण किए हुए हैं मदन मद मत विफुर बिखुज और आज प्रेम के मद में ये विराजमान हैं, अपूर्व मूर्छना को धारण करती हुई विराजमान हैं। संगीत में मूर्छना कहते हैं एक स्वर का उच्चारण किया और उसके बाद में जो गूंज है उस गूंज का नाम है मूर्छना। दूसरा स्वर प्रारंभ हुआ नहीं और पहला स्वर की गूंज है उस गूंज का नाम है मूर्छना जैसे सा के बाद में रे का गायन किया जाएगा सा की जो गूंज है उसको मूर्छना कहेंगे अभी रे आया नहीं तो रे के ऊपर डंका मारा तो आवाज आई ट और ट के बाद में टन ये जो गूंज है इसको कहेंगे मूर्छना तो स्वर उसका अनुक्रम में जो प्रभाव है उस प्रभाव का नाम मूर्छना है यहां पर भी वही कह रहे हैं कि मदन मदूज आज मदन मद की जो गुंजन है उनकी जो मूर्छना है वो मूर्छना इनकी प्रकट हो रही है ये कोयल जो गायन कर रही है उसमें एक स्वर का गायन करती है दूसरा स्वर आता है तब तक पूर्व स्वर का जो प्रभाव विराजमान है लहर जो किनारे तक पहुंचेंगे तो उसका नाम ही मूर्छना है वो मूर्छना उनमें विराजमान है कांत पार्श्वे निशन्ना यद्यप अपने पति कांतजन कोयलों के पास में ये कोखिलाए बैठी है परंतु कोयलों में भी भाव में तो कहीं स्त्री भाव ही है परंतु अभी देह में यदि स्त्री भाव नहीं है तो ये केवल रूप माधुरी का दर्शन नहीं कर पाएंगे केवल संगीत माधुरी का ही दर्शन कर पा रहे हैं तो कांत पार्श्वे निशण्डा अपने कांत के पास में बैठे हैं पंत इनमें रस में निमग्नता अपने पतियों की अपेक्षा पुरुष जाति की अपेक्षा अधिक है तो पुरुष जाति केवल वैभव मात्र में अटक करके रह गई है अभी प्रेम की गहराई तक नहीं पहुंची है पंत नारी हृदय अधिक कोमल होकर के विराजमान वह प्रेम की गहराइयों को भी लेता तो कांत कांत के पास में बैठी हुई ये कोयल गा रही है मुकुल जाला स्वाद विस्पष्ट कंठ अब इन कोयलों ने मृदुल माने कोमल मुकुल माने आम की जो बोर है उसको इन कोयलों ने खाया है और आम की बौर खाने से इनके कंठ और भी मीठे हो गए मृदुल मुकुल जाल आस्वाद विस्पष्ट कंठी। इनके कंठों में एक विशेषता है कि विस्पष्ट कंठी इनके कंठ अत्यंत अत्यंत स्पष्ट होकर के विराजमान हैं। विस्पष्ट कहने का तात्पर्य है कि केवल स्वरों का ही ये भेद नहीं करती हैं। ये केवल जातियों का ही भेद नहीं करती हैं, इनके कंठ में ये सामर्थ्य है कि ये श्रुतियों में भी भेद कर सकती हैं। जैसे सा स्वर की चार श्रुति हैं, रे की तीन हैं, गा की दो हैं, मा की फिर चार हैं। तो जो ऐसे बाईस होंगी कुंभ मिलाकर के तो स्वरों में स्वर का भेद तो हो जाएगा शाह का रे के द्वारा भेद तो कोई भी गायक सरल से कर देगा परंतु तो उस गायक से यदि ये कहा जाए कि सा की चार श्रुतियों में भेद करके दिखाओ तो सकता है सामान्य इस कंठ से जो कफ आदि दोषों से अवरुद्ध है ऐसे कंठ के द्वारा सहज रूप में स्वर में भेद तो किया जा सकता है स्वरों की कर कर तो इन, आ, में है के संभव नहीं हुआ स्वरों की श्रुतियों में तो सा में चार छोटी रे में तीन सारी गो फिर माँ में फिर चार तीन फिर, फिर नी में फिर दो इस तरह मिलाकर के बल्कि स्वरों के भीतर जो श्रुतियां हैं उन श्रुतियों के भेद को करने में भी यह समर्थ है कल इस प्रकार आम के ऊपर बैठी हुई काकली कोकलाली, कोकला कोयलों की पंक्ति आज काकली करती हुई विराजमान है कोयल की आवाज को काकली कहते हैं मोर की आवाज को केका कहते हैं भौरे की आवाज को गुंजन कहते हैं तो कोयल है। की जो बोली है उसको यह अपूर्ण से प्रकट कर रही है आगे कह रहे हैं वृद्धाव्य गोपी धुत धर्म चंद चर्चा लज्जा मृगी मान ब्रगेशमर्षि कपोत घूतकार मिशेण शंके गर्ज्यम काम तरक्ष राजा आज काम माने कामदेव रूपी तरक्ष राजा श्री प्रियालाल इन दोनों के हृदय में कामदेव एक तरक्षराज माने महासिंह है सिंह शार्दूल है हमारे ब्रिन, वृंदावन में सवार निकलती है सिंह शार्दूल की माने शेर नहीं है शेर से भी ज्यादा बलवान जो तो तरक्ष राज माने एक विशेष प्रकार का परम बलवान एक प्रजाति सिंह की जो कि सिंह को मारने में भी समर्थ है ऐसा तरक्ष तरक्षु, तरक्षु सामान्य बाघ नहीं बल्कि सिंह नहीं सिंह से भी बढ़कर के अधिक के okay. गोपी धरती धर्मचर्या गोपी रूपी जो मुर्गी है मृगियों को तो ही गोपियों की धर्मचर्या रूपी मुर्गी को तो ही भगा दे शेर की दहाड़ सुनते ही हरिणी तो डर करके कोमलांगी हैं अपने आप भीरू हैं अपने आप भाग जाएंगे तो विद्राव्य गोपी धृति गोपियों का धैर्य धृति माने धैर्य और धर्मचरिया धर्मचरिया में उनका जो धैर्य है उस मृगी को तो इन्होंने पहले ही भगा दिया छोटे मोटे शशक जो हैं खरगोश उनको तो विद्राव्य पहले ही भगा दिया फिर लज्जा मुर्गी रूपी जो मुर्गी है उसको भी ये प्रियालाल के हृदय में विराजमान काम यह भगा देता है तो खरगोश को भगाए खरगोश को भगाना कोई बड़ी बात नहीं है मुर्गी को भगा दिया तो धर्मचर्या में जो धैर्य है वह हो गया खरगोश उसको भगाया फिर लज्जा मुर्गी को भगाया लज्जा रूपी हरिणी को भगाया फिर ये कामदेव प्रेम ऐसा है जो के मान ब्रकेश्वर् मर्षि मान धारण करना मान नायिका में जो मान है वो मान धारण करना उस मान रूपी ब्रक माने मान रूपी एक जो भेड़िया है उसके ऊपर भी क्रोध करने वाला है सिंह के सामने भेड़िया क्या क्या चीज है ये तरक्षण राज्य है जो वो उसके सामने भेड़िया क्या करेगा तो मान रूपी प्रतिमा भेड़िया उसको भी अमरसी उसके ऊपर भी क्रोध करने वाला यह कामदेव है फिर कपोल भूतकार विशेष शंके यह काम रूपी महासिंह आज कबूतर की गुटुर्गु बुटुर्गु के माध्यम से मान लो भूतकार के माध्यम से कामदेव मानो शंके मैं ऐसी आशंका करती हूँ तो इस सखी वर्णन करते हुए कह रही है कि मैं ऐसी आशंका कर रही हूं कि यह कोयल की भूतकार के बहाने मानो अभी गर्जना प्रारंभ नहीं किया है गर्जन के लिए बस अपने गले को रहा है दूम। दूम। अभी तो गर्जना करने के लिए तैयारी कर रहा है तो मानो कबूतर की गुनगुनाहट के माध्यम से गुटुर्गु के माध्यम से ये काम रूपी तर, माने तरक्ष गर्जती अलम अब गुनगुनात कर रहा है और अब गर्जना करेगा गर्जती अलम अलम माने पर्याप्त मात्रा में यह गर्जना करेगा सो प्रियालाल दोनों के हृदय में इस समय काम के भाव विराजमान हैं, माने दिव्य प्रेम के भाव विराजमान है वो प्रेम ऐसा है जो के गोपियों के धर्मचर्या में धैर्य उस मृगी को हरण कर रहा है माने प्रातः काल के समय श्याम सुंदर सो रहे हैं और खर्राटे ले रहे हैं तो श्याम सुंदर के खर्राटे का वर्णन किया जा रहा है सखी दे रही हैं देख रही हैं कि अरे ऐसा मालूम होता है कि श्याम सुंदर के हृदय में काम रूपी जो महासिंह विराजमान है वह सिंह सिंह आज घूतकार कर रहा है घुड़ाटे ले रहा है घूतकार कर रहा है कैसे घूतकार कर रहा है कि विद्राव्य गोपी धृत धर्मचर्या गोपी रूपी जो मृगी है उनकी गोपी रूपी छोटे छोटे ससा उन ससाओं की ससाओं को भगा देता है जैसे सिंह की गर्जना ही ससाओं को भगा देती है ऐसे ही गोपियों की धर्मचर्या में जो निष्ठा उसको तो इन्होंने भगा दिया है और लज्जा मृगी विद्राव्य लज्जा रूपी हरिणी भी उस घोर्राटे को सुनकर के खर्राटे को सुनकर के भाग गई है और मान, मर्शी, अभिमान या मान की भावना वो ही है एक भेड़िया भेड़िया उस भेडिया के ऊपर भी क्रोध कर रहा है उस घुराठे को सुनकर के जो भेड़िया है वो भेड़िया भी डर करके भाग उधर मत जाना उस गुफा में मत जाना वहां शेर सो रहा है शेरराज सो रहा है तो वो भी भाग जाए कपोत भूतकार मिशेणों और आज कोयल की नहीं कपोत कबूतर की भूतकार के कबूतर की गुटुरगु गुटुर्गू की आवाज उसके बहाने से ही मुझे ऐसा लगता है कि काम है या काम रूपी तरक्षराज श्री श्याम सुंदर के हृदय में विराजमान काम रूपी तरक्षराज माने महासिंह आज खर्राटे ले रहा है और गरजना चाहता है तो जैसे गरजने के पहले पहले गले को खारा जाता है ऐसे ही यहां गले के स्वर ये जो खराते हैं वही मानो अपने गले को साफ किया जा रहा है और अभी वह जो जागरण है वो जागरण आने पर वो गर्जना सामने प्रकट होगी क्या कल्पना सुंदर तो ये मानो ये उत्प्रेक्षा अलंकार का यहां प्रयोग है रूपक और उत्प्रेक्षा दोनों का मिला हुआ है कि काम एक तरक्ष राज के समान है मानो वह गोपियों के धैर्य रूपी मृगी को हटा करके ये कहीं परंपरित रूपक शेर है तो खरगोश भग जाएगा शेर है तो हंसी जो हंस मृगी है वो मृगी भग जाएगी तो लज्जा रूपी मृगी भी भग गई और ये मान अर्थात श्री प्रिया जी आदि का मान श्याम सुंदर के आगे तीखता नहीं है जल्दी से मान समाप्त हो जाता है तो मान वृक रूपी उसके ऊपर क्रोध करने वाला है मान रूपी भेड़िया के ऊपर क्रोध करने वाला है और कपूत कोयल की भूतकार के माध्यम से शं के ये उत्प्रेक्षा है ऐसा लगता है कि कोयल जैसी जो भूतकार हो रही है मान लो ये गरजने के पहले केवल रहा है यह काम आगे मयूर की केका का वर्णन कर रहे हैं कि राधा धैर्य धरा धरो धृत विधौ के मे समर्था बिना कृष्णम कृष्ण सुमत सुमतर बशी कार्यलम श्रंखला तोध्यंत के मयूर जो है वो मयूर केका ध्वनि करते हुए बिराइमान होते हैं और मयूर आज मानो आपस में पूछ रहे हैं मोर पूछ रहे हैं अब प्रश्न है कि राधा धैर्य धराधर उध राधिका के धैर्य रूपी पर्वत को जरा बताओ मयूर मयूरी से पूछ रहा है कि अरे मयूरी हे प्रिय जरा ये बताओ कि राधिका के धैर्य रूपी पर्वत को बिगाने में कौन समर्थ है तो राधा धैर्य धराधर धराधर माने पर्वत उनकी उद्धत विधौ उठाने में किन्ने समर्था कौन समर्थ है तो उत्तर है बिना कृष्णम बिना कृष्ण के कोई दूसरा नहीं है ये उत्तर हुआ बिना कृष्णम कृष्ण क्रिश्न के बिना कोई भी समर्थ नहीं अब कोयल ने उसने मयूरी ने मयूर से पूछा के कृष्ण सुमत पुंजर बशी कार्य प्यलम श्रृंखला अन्य का बोले कृष्ण एक सुमत पुंजर है हाथी है मतवाले हाथी है ऐसे हाथी को बशीभूत करने में अर्गला के रूप में श्रृंखला के रूप में बताओ कौन है कृष्ण रूपी मतवाले हाथी को बांधने में समर्थ श्रृंखला कौन है तो कह रहे हैं ब्रश्वान जाम ए बिना ब्रश्वान जाके बिना और कोई दूसरा ऐसा हो ही नहीं सकता ब्रश्वान जा एकमात्र समर्थ है धनियाम अतिवाद्रता के का अच्छा बताओ कि अतीव आदृत कौन है तो धन्याम अतिवाद्रता अत्यंत आदृत कौन कौन है तो वो समय कह रहे हैं कि ये ब्रिज की जो गोपियां हैं इनके अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है किम समुदीर समुदीर अंत शिखना तो बोध तो धन्याम अतिव आर्द्रता के बोले अत्यंत आर्द्रता कौन है अपने आप ही इसी क्रम में उत्तर मिल रहा है कि वे सखी गण है इसी इस प्रकार के, का, के का इसके द्वारा प्रश्न करते हुए के माने कौन है का माने कौन है ये के और का इन प्रश्न के द्वारा ये मयूर के का ध्वनि में समी रि हमको सिखा रहे हैं कि श्री प्रिया के राधारानी के धैर्य को डिगने में कौन समर्थ है बोले श्री कृष्ण के बिना और कोई नहीं श्री श्याम सुंदर को बशीभूत करने में कौन कौन समर्थ है बोले श्री राधिका के बिना और कोई दूसरा नहीं तो ये के का शब्द का निरुक्त हो रहा है ये एटमोलॉजी के का शब्द की यहां प्रस्तुत की जा रही है कि के का शब्द का अर्थ है के माने कौन ऐसा हो सकता है बोले कोई नहीं केवल कृष्ण है और का माने कौन ऐसी हो सकती हैं बोले और कोई नहीं केवल राधिका ही हो सकती है और कोई दूसरा नहीं है। ऐसा ये धन्यामति वाद्रता ये जो शिखना मयूर है ये अत्यंत अत्यंत आदृत होकर के का शब्द को करते हुए ये कह रहे हैं कि सब में श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है सौ श्री राधिका ही सर्वश्रेष्ठ हैं जो ऐसे असंभव कार्य को भी कर सकती हैं श्री राधिका मतवाले हाथी को बांधने के लिए अर्गला का काम कर सकती हैं और श्री कृष्ण श्री राधिका के धैर्य रूपी पर्वत को उठाने के लिए गिरधारी बन सकती हैं राधिका हैं अर्गला श्री कृष्ण हैं उनके धैर्य को उठाने वाले गिरधारी ऐसा और कोई दूसरा नहीं है अतः के का कह करके दिखाया अन्य नायक नायिकाओं को फेंको उठा करके उनको हटा दो केवल ध्यान करना है तो ध्यान करो के और का इनका ध्यान मत करो ध्यान करो तो श्री कृष्ण का और ध्यान करो तो श्री ब्रश्वानंद का बोलो लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय निौर हरि गौर जय जय श्री